महत्कार कर सर्व महत्व तो सभी से महान है सबसे बड़ा है इसलिए उसको महत्व पदम पद्य सर्वे नीति सर्व पदार्थास्पदार्थ सभी के द्वारा प्रापणी है वो इसलिए उसका नाम पद भी है सकल पदार्थों का अधिष्ठान है इसलिए उसको महत्पदा महत आप किस प्रकार से उसको महत्पद शब्द से रहे हो। उसमें हेतु भाव हेत सरिये तो अत अस् ब्रमणी एक समर्पित प्रवेश अराह। इसलिए क्योंकि अत्र अस्मिन इसी ब्रह्म में ब्रमणी सर्वे सर्व पदार्थ तो देखो कहा है तो ओ, बोले तो तो निकॉल कार ने समर्पित प्रवेश उसी प्रकार जिस प्रकार से रथ नाभ युव अथ के नाभि पर जैसे अरा समर्पित है उसी ब्रह्म में सारा ब्रह्मांड सर्व पदार्थ समर्पित अधिष्ठान में सगल कार्य समर्पित होता है अधिष्ठित होता है कि जो भी कल्पित है वह अपने स्थान में तो रहेगा ही एजत छि चलता हुआ जितने वस्तु है वह भी उसी ब्रह्म में है कौने वो चलता हुआ पक्षी आदि उड़ने वालों को एजत से ले लिया आदमियों को हम प्राण से ले रहे हैं प्राणी प्राणापान मत मनुष्य पशु प्राणत प्राण प्राण क्रिया करने वाले प्राणापान आदि वाले मनुष्य पशु वगैरा को प्राणक्षा है वे भी उसी में समर्पित है निम्छ निमेशादि क्रियावत जो निमेशादि क्रियाओं को करते हैं ये के यक्षा निम्च छना चब्दार्थ जिनका निमेश पलक भी नहीं गिरता पलक बंद होता ही नहीं ऐसे भी है ना मछली क्या है मछरी का पलक गिरता है कभी नहीं मछली आम में बंद नहीं होते पलक ऐसे होते गोल कैसे बनाए पलक है नहीं कमजोर इस ट बना हुआ है बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनके पलक ही नहीं होते उनको सब को लेना है। चा मंत्र में चा उसे अनिमेश, अनिमेश वाले भी लेना, शब्दार्थ, लेने के बाद तो सारी की सारी अत्र ब्रह्म समर्पित समर्पित थे समझो एक सर्व जानक इसको जिसको जो कि कैसा है यदास्पदम जिसमें अधिष्ठित होकर सर्वम भवधी सर्व है सारी चीजें हैं ऐसा जानिए कह रहे हैं गुरु हे था भोशिष्य लोग आप लोग ऐसे जानो इस ब्रह्म के बारे में कि सारा जगत का अधिष्ठान ये है इसी पे अधिष्ठित होकर सारा जगत टिका हुआ है यह अधिष्ठान मुदा प्रमगा से छोड़ दिया जाए इसके अस्तित्व तो प्रीति तो कुछ भी नहीं रह जाता है जानता भी अवग में था छप गया है ना तो था होना चाहिए अवगच्च पहला तकार होना चाहिए ना क्योंकि मध्यम पुरुष बहुत में क्या रूप बनेगा हम्म गसी और लोट लगा लेते हैं तो गच्छ गच्छता, गचतम गच्च गच्छत लोट लगा रहे नहीं यहां तो चाण था लोट लगा अवगछत अवगछ अवगता अवगचत अवगछत अवगछ अवग्छत अवगछता अवग्छता अवगछंतु अवगछ अवगत अवगत अवगचत जोड़ेंगे तो है गेच्चा ना गचत गए नीचे भी कहा टिप्पणकार ने भाष्य में भी जो अर्थ करते हुए लिखा था वह छांद दृष्टिकोण से लिख दिया गया है लेकिन वास्तव होना चाहिए पहला तक अल्प प्राण वाला तरह होना चाहिए महाप्राण वाला था नहीं होना चाहिए तद आत्मभूतम भवता कहते हैं अपने स्वरूप तो ही है वो तद आत्मभूतम भगवत वह जो ब्रह्म है भगवत आत्मभूतम आत आत आत आपका आत्मभूत ही है वो आपका स्वरूप है वो क्यों क्योंकि देरे उसमें कारण यह है सत और असत रूप ब्रह्म को उसको अपना आत्मभूत जान सत सत सद और असत स्वरूप वाला वह जो ब्रह्म है वही आपका आत्मभूत है आपका असली स्वरूप है ऐसे जानो अजन हो जाएगा सदसत सद क्या है ब्रह्म कर को प्राप्त मूर्द हो गया सदस्य और मूर्द सतमने मूर्त असत मने अमूर्त मूर्त कौन है पृथ्वी जल तेज और अमूर्द वायु और आकाश स्थूल सूक्ष्म यो अर्थात स्थूल भाव को जो प्राप्त कर गया हो सूक्ष्म भाव में जो रहते हैं तद व्यतिरिक है ही नहीं संसार जो कुछ भी है स्थूल सूक्षा जगती है जगत कुछ भी नहीं जगत्कुचि त्यतिरेकेण अभा वर्रेण्य वरणीय तदेव सर्वनीय परीजा विज्ञा प्रजा व्यवहार संबंध यलौक अगोचरितर्थ और एक शब्द में आया मंत्र वरेण्य उसके बाद क्या कर रहे वरेण्य मे वर्णी है वो किनके द्वारा सर्वस्य तदेव सभी के द्वारा वही ब्रह्म तत्व वर्ण करने योग्य है प्रार्थनीय है वो क्यों नित्य बाकी जितने भी वर्णीय वस्तु क्या है अनि एकमात्र ब्रह्म ऐसा वर्णीय है तो वो नित्य है नित्य प्रार्थनीय नित्य गाते वही सभी के द्वारा ब्रह्म प्रार्थनीय है परम व्यतिरिक्तम विज्ञान परम मन व्यतिरिक्तम परम मंत्र का टुकड़ा है परम मन व्यतिरिक्तम किससे परम है वो विज्ञान विज्ञान का मतलब क्या इन जीवों का अपना जो है, का जो विज्ञान ब्रह्म को भी है? विज्ञान हम कह दिया अरे विज्ञान से परे कहने का मतलब क्या विज्ञान से क्या लेना इसलिए लौकिक विज्ञान जिसका वो ब्रह्म और विषय संबंधो जिसे प्रजा नाम जो अंत में आया है उसके साथ समझ करना पड़ेगा। परम प्रजानाम है ना? वरिष्ठ कर देना यद वरिष्ठम को अभी पृथक अलग रखे रहो उसको बाद व्याख्या कर लेंगे क्यों क्योंकि इसका तात्पर्य घटाना है यद लौकिक विज्ञान अगोचर मित्र था ये जो है ब्रह्म लौकिक विज्ञानों का अविषय लौकिक विज्ञान का विषय क्या होगा लौकिक पदार्थ घटपटादी अच्छा लौकिक विज्ञान का अविषय कौन हो गया ब्रह्म इसे कहते विज्ञान परम परम प्रजाओं को मन जीवों को जो ज्ञान होता है घटपट आदि उससे वो पर है मन उसे भिन्न है उसका अविषय है ऐसा होगा अंत में बीच के जो छोड़ किए यकुले यदरिष्ठ पद्धि अतिशयन वरिष्ठ वरतम क्यों सकल पदार्थ, सकलपदारणीय सकल पदार्थों में वरेषु सर्वपदार्थेषु, चाहने योग्य जितनी भी पदार्थ है संसार में उन सभी में से ऐसे एकम ब्रह्म वही एकमात्र तत्व जो ब्रह्म नाम का जो अतिशयन वरम अतिशयन निर्तिशय श्रेष्ठता है उसके अंदर वर्णीयत्व उसके अंदर क्यों सर्वदोष रही तत्व क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं है दोष का कारण क्या है ये परिच्छिन्न नहीं कार्य नहीं रहे हैं। देखो कार्यम कार्यम तो है सर्वमिल नहीं अन्य सापेक्ष भी है कार्य होने से परिचिन होने से घटाधिक तो तो सर्वास्पद होगा तदेव मायास्पद आत्मूतम वही क्या है माया कार्य तो तो पर माया का भी वास है ना माया का भी अधिष्ठान है माया का भी अधिष्ठान है सर जगत का अधिष्ठान है ही क्योंकि सरवत माया का कार्य है इस युक्ति के आधार पर जो है आप कह सकते हैं एकमात्र जो यह ब्रह्म है वही सर्वदोष रहित है कह सकता है भाई घटार के समान आदित्यदि की जड़ है ना प्रकाशवान होते हुए इस तरह से आता ही प्रकाशवान होने के नाते जड़ होगा आदित्यवत ब्रह्म जड़म ब्रह्म कैसा है जड़ दीप्तिमत्ता के हेतु तो है घट जो है आदिवत्सूक्ष्म से सूक्ष्म अनोरणियां महतो आदिदृष्टान आंगे घटाद आदि यद्यीप्तिमत्व वैचित्र तदनिया भी तत्कार संभावनीदी नम्हड अनुमान करना चाह रहा है उसे खंडन करते नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता निलोकिन तदेतदक्षर ब्रह्म सू तोन तदेत सत्यम तदमृत तदेद्यम सौम्य हे सौम्य अरे प्रिय दर्शन शिष्य उसको क्या करना है विद्धि तुम उस वेधने योग्य ब्रह्म को भी भींद डालो भिंधने योग्य है वो ऐसे बाण से आप लक्ष्य को बिंद देते हो वैसे ही यह ब्रह्म भी भिंदने योग्य है अपने सुसमाहित मन के द्वारा के रहे धनुष धनुषपर्ण क्या है मंत्र मंत्र आएगा तीसरा चौथा योग्य है सत्य जिस प्रकार का ब्रह्म है वह सत्य है वह अमृत है इसलिए वह बिंदनी योग्य है तुम बिंद डाल ताड़ने या। भी होते है यदि ताड़न करो, पीटो, का मतलब क्या है मार पीट करना फटकारना, ब्रह्म को थोड़े गाली देंगे फटकारेंगे तो खुद को देना हो जाएगा खुद ही ब्रह्म है अर्थ करेंगे बाज इसलिए ताड़ने का मतलब होता है समाधान करना चाहिए समाध को समाहित कर दो उस ब्रह्म में यह मत के प्रकाशक होने से जो दीप्तिमान है सूक्ष्म लोका निहिता जिस संपूर्ण लोक लोकनश्च और लोक निवासी लोक मनुष्यदि सभी जिसमें स्थित निहिता तदेतदरम यही वै यह सब काशय बूता ब्रह्म तत्व प्राण वही प्राण है वही वाणी है वही मन है वही सदा एक के से आबादित होने के नाते सत्य है और वही अमरण धर्म होने से अमर है वही बिंदनी योग्य है उसे तो समाहित मंद के द्वारा वेदन कर डालो ऐसा शिशु को गुरुपदेश देता है किंच आदित्य दीप्य दीप्ति मत ब्रह्म भाषा विभा करें तीप्या के द्वारा आदित्य आदित्य हो रहे इसलिए वो ब्रह्म जैसा है ऋषि मध्य दीप्ति मध्य दीप्ति वाला है सकता है ये दीप्ति मत है आदित्य भी दीप्तमान उसमें जो दीप्ति आई आप ब्रह्म से ब्रह्म दीप्ति मत है दीप्त मतवात हेतु है तब हम तो कहेंगे आदित्य चक्षुग्राही है ना इस तरह से फिर ब्रह्म की चक्षुग्राही हो जाएगा दीप्ति मत्वा ब्रह्म चक्षुग्राह दीप्त मत्वात आदित्य ब्रह्म कैसा है चक्षुग्राय क्यों क्योंकि दीप्तिमान होने से सूर्य के समय कहते नहीं, नहीं, आनो, आनो आनो। वो नहीं है अणु अनुभ्यो अणुम सूक्ष्म कर दिया जो दुनिया में छोटा से छोटा माना जाता है लोक व्यवहार में, में। कौन श्यामा चावल जो श्यामा चावल है इसको बहुत छोटा पहले जमाने में लोक व्यवहार में इस शास्त्रो में जहां भी अनुग्रह थे उसको ले लेते और दर्शन शास्त्र में छोटा अनु कौन है परमाणु उससे भी सूक्ष्म दर्शन दर्शन शास्त्र से क्या कहेंगे परमाणु पियो अणु उससे भी सूक्ष्म और लोक अगार किया अत्यंत सूक्ष्म है छूले देखो मंत्र में चाह लेना वो स्थूलों से भी अतिशय स्न मतो महिंग जो कहा था उसका दूसरे अनुभ्योपेणुले पृथ्वी था पृथ्वी जितने स्थूल पदार्थ है इन सबसे ज्यादा वन स्थूलता उसके अंदर अत्या उसका अंकों से ग्रहण नहीं कर सकते हैं भी कुछ परमान, परमान है क्या कोई इसका भी भी परिमाण परिमाण मान लिया नाम रख दिया ना दे दूसरा कोई ना कोई आधार रहेगा घट स्थूल है उसका आधार पृथ्वी है पृथ्वी स्थूल है उसका आधार जल है सब ब्रह्म भी आपूला है तो उसका भी तो कोई ना कोई आधार होगा नहीं उसी में सभी लोक हैं, वो किसका आधार हो जाएगा उसका आधार कोई हो नहीं सकता क्योंकि जो कुछ भी है शब्द वो आधार लोका कह दिया भूराज नीता स्थितः जिसमें भूराज सब लोग स्थित हैं क्यों लोक ही नहीं स्थित है कि लोक ये लोकिनो लोक निवासिनो मनुष्याद चैतन्यश्रया सर्वे प्रसिद्धः तदेत सर्वाश्रय अक्षर ब्रह्म ये लोक में निवास करने वाले मनुष्य पशु आदि देवी देवता वगैरह वगैरह सब सगल लोकों में रहने वाले वो सब कहा आश्रित चैतन्य आश्रया चैतन्य में ही आश्रित बात भले लोग माने ना माने आप बैठे हैं कैसे बैठे हैं तेनाली चैतन्य का बैठ सकता कोई ये बिना चैतन्य भी बैठ तो मुर्दा भी बैठा रह जाए मुर्दा बैठा रह सकता है क्यों नहीं बैठा सकता बैठ ना खड़ा हो ना जो भी है सब हो रहा है ये पास शरीर तुरंत से एक सेकंड टिक नहीं सकता बड़ा पेट पुट हो तो पता बढ़ जाएगा उसी पे जल पे नहीं गिरेगा तो है बड़ा है तो क्या करेगा तो गिरेगा झूले पल जा तो तो खड़े नहीं होते इसलिए तो आसन लकड़ी का कुर्सी उर्सी लगा करके उसमें बिठाया जाता है मुर्दे को नहीं तो तो लेटा पड़ जाता है तो लेटा के ले जाते महात्मा जाता तीसरे गांधी सब चैतन्य सर्वे प्रसिद्ध कदे तक इसलिए वाह जो सर्वाश्रया जो सदल का आश्रय है ऐसा यहां ब्रह्म स प्राण तो वांग मनोह वक् मनस्त चक्रणानि चरणी केवल वाणी और मन नहीं बल्कि प्राणवांगिया वक् मनसी सर्वाणी च चक्रणानि सकल कर्णों को यहाँ लक्षित किया गया है तद्वन तैतन्यम चैतन्य तद्वान्न कौन होगा सब चैतन्य ही है चैतन्य आश्रय प्राणेन्द्रिय सर्वसघात चैतन्य आश्रय तो करते ही प्राण इंद्रिय आदि संपूर्ण संघात हित का हुआ है प्रश्न में के नहा प्राण से प्राणम चक्षत्र श्रोत्र इत्य शब्दों से कहा हुआ है ये प्राणादी नाम अंत चैतन्यक्षरम जो प्राणांग अंतरतम आधारभूत तत्व तो अंतर्तम होगा वो जो अंतरतम वस्तु है वह चेतन्य है वह अक्षर है तदे तद जिस प्रकार वस्तु है वही सत्यम मैंने अभी तथम वो मिथ्या नहीं हो सकता इसके लिए भी अनुमान दिया प्राणाली प्रवृत्ति ही चेतना चेतनाधिष्ठान निबंधना जड़ प्रवृत्ति प्रवृत्ति वी प्राणालियों की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है चेतनाधिष्ठित है चेतन अधिष्ठान कान है उसका जड़ प्रवृत्ति वाला होने से जड़े प्रवृत्ति दिख रही है और जड़ में जो प्रवृत्ति होगी बिना चेतन अधिष्ठान का नहीं हो सकता जैसे में होती हुई प्रवृत्ति है ब्रेक ड्राइवर दिखाए तो न कोई ना कोई तो है ना उसको चलाने वाला आप शेर साथ वहां नहीं दिख रहा है मान यहां बैठा हुआ है आदमी और हजारों किलोमीटर ऊपर चलता हुआ चीज को यहां से नियंत्रण ड्राइवर कर, कर, कर, कर सकता है और सबक तो अलग अलग हिस्सा दी गई है उपग्रह नियंत्रण कर आदेश देते वैसे वैसे हो दरवाजा खुलेगा दरवाजा बंद होगा कैमरा फोटो खींचेगा सब वहाँ कोई नहीं सब यहीं से चला यहाँ से जा। तो जाएगा ना सीधा सब बंद जाता है यहाँ से बंद चला जाता है ऊपर उतनी दूरी पर जगह छोड़ेगा कक्ष में जो भेजा गया है सेटल बोलते हैं वापस आ जाता है वो तो जब छोड़ा उसके बाद वो वहीं हवा में लटका रहता है यहाँ से आदेश देते जाते हैं उसको ये दरवाजा खोल वो दरवाजा खोल ये खोल वो खोल खिड़कियाँ खुलती जाती हैं और फिर उसे धूप पड़ता है धूप पड़ने से बिजली बनना शुरू हो जाता है सोलर है ना सोलर सिस्टम वाले फिर बिजली को फिर उसको आदेश देते हैं तो ऐसे जा ऐसे जा एक कर वो बटन दबा ये बटन दबा वो होते जाता है काम भी होगा चौबीस घंटा बैठे रहते ड्यूटी बदलती रहती लगातार वहाँ से खबरें लेनी है या खबर देनी है दोनों काम करना पड़ता है नहीं है तो ड्राइवर लेकिन देखने जड़ है प्रवृत्त हो रहा है चल रहा है ना दिखता ही जाता हूँ रात का लेटो जम फर्श पे छत पे ये देखो तो देखो देखते दिखाई देती हूँ यहां से तुम इतनी दिखती है बहुत बड़ा है इतना देख दो नहीं दिखते ध्यान दो तो कही चलता इधर एक उधर एक उधर जा रहा कही दिकता हुँ दिकता हुँ दिकता है कहीं हुआ दिखाई आगे पीछे जा रहा एक दो छोड़े तो है ना हर देश ने छोड़ रखे दुनिया में होए जाए आप सब नीचे दर दू कहते है ऐसा एक चीज है प्रवृत्ति है तो निश्चित रूप चेतना है मान में ही होगा चित्त भेद भावत और अनेक चेतन होने में कोई प्रमाण एक चैतन मात्र अस्मृति विचार है इसलिए तात्पर्य वाह एक में ब्रह्म रूप चैतन्य मई ही हूं एज अ चिंतन करना चाहिए यह शिष्य गुरु आदेश दे रहा है अविथकम मन मिथ्या नहीं है वो अतो जो मिथ्या न होने से माविनाशी। माविनाशी। वह अमृतम अविनाशी अविनाशी तदवे वह वेदन करने योग्य वेद काड़ने धातु करके तवे प्रत्यय कर तो, कर वे तव्य प्रत्यय हुआ शमशान हुआ वेध बन गया वे दव्यूपन था मन साड़ी मन मित्रता उसको प्रताड़ित कर देनी चाहिए मन प्रताड़ेंगे मंत्री पीटना चाहिए मन से पीटने का मतलब क्या होता है तब कहते कहते हैं मन मन करते तो बता दिया पीट लो। क्या मन से पीटना पीटने का मतलब यह है तात्पर्य उसी में मन को उड़ेल देना है मन का समाधान मन की सारी वृत्तियां अंत करण की वृत्तियों को भूत कर दो मन वृत्ति ब्रह्मागार हो जाए सारी वृत्तियां ब्रह्मचिंद क्रम लग जाए ये इसका यशमा देव जिसलिए ऐसा है हे सौम्य विधि अक्षरे चेत समाधस्व इस उस अक्षर में ही तुम्हारा अपने चित्त का समाधान कर दो ये तात्पर्य कहते कैसे करना हमारा कथम वेद्याम किस प्रकार जो उसका समाधान करना है मन का समाधान नहीं समझ में आता है क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापक है सूक्ष्म सुक्ष भी है सोला है महतोरम भी है, है ऐसे को मन के तरह समझ ही नहीं लगता ग्रहण ही नहीं कर सकते किसी प्रकार मन कैसे पकड़ेगा किस प्रकार हमारे इस मन को उस ब्रह्म में समाहित करना है यह आप प्रक्रिया बताइए तब कहते भाई यदि ऐसा है इसका मतलब तुम जो है मध्यम अधिकारी अधिकार की तो बात हो चुकी पहले अब मध्यम अधिकारी इसलिए मंद अधिकारी के लिए भी कहेंगे क्रम मुक्ति इसलिए बताई जा रही क्रम मुक्ति साफ कर विचार असमर्थ विचार के द्वारा सीधे आत्मा का साक्षात्कार कर रहे जो असमर्थ सणव अवलंब्य प्रणव को आधार बना करके प्रणव आश्रित होकर के ब्रह्मत्मा का चित्र क्रम मुक्ति फला जीव कित्व कमें जो समाहित करना क्रम में का करना देने वाला है है उसे दर्शाने के लिए आरब हो रहा कथम उपनिषद महास्त्रता इत्यादि से महास्त्रम तदावगते ना लक्ष्यक्षरम सौम्य विदि धनुर्गृहित्वा औपनिषद महास्त्र ये सौम्य जो बाद में उत्तरार्ध में संबोधन है वो हे सौम्य उपनिषद ही वेद है उपनिषद ही वेधन का साधन बन रहा है महास्त्रुप शरासन को लेकर धनुर्गृहित्व धनु धनुष को ग्रहण करके क्या धनुष औपनिषदम धनुता महास्त्र महान अस्त्र है वो उपनिषद रूपी तो धनुष है महान अस्त्र महापी शरासन है और उसे शर् क्या होगा बाण क्या होगा शरासन बाण का बाण को रखा जाए जिसपे चलाने के लिए उसमें शर्म का आसन है शर्म में बाण बाण का आसन महाश्रम की व्याख्या ऐसे कर दिया गया है विश्वासन भी कते शरासन भी कभी उस पर क्या करना है शरम संधित बाण का संधान करू उस पर कैसे करूं कहते कर उपासना उस पर से की उपासना से तीक्ष्ण किए हुए मन रूपी बाण को चढ़ाओ उपासना से तीक्ष्ण किया हुआ होना चाहिए धार लगा हुआ होना चाहिए दृश्य तो अग्रिया सूक्ष्म बुद्धि है ना हाँ तो अग्रिया बुद्धिया सूक्ष्म उपासना से सूक्ष्म बनाया गया है ऐसे इस मन को वह धनुष पर चढ़ाव बोल दिया मन रूपी बाण को धनुष का नहीं बताया अभी उपरिषदों में कहा हुआ एक महान अस्त्र पर धनुष है बोल दिया क्या है, तो है वो अगला उपनिषदों धनुष प्रणबोधन उपनिषद महान को चढ़ा के भेज देने वाले ऐसा धनुष विशेष है जिस पर आपने मन रूपी बाण को डालना भी, भी, भी नहीं करें बाण चढ़ा, लेकिन उपासना से किस निका होगा बाण क्या हो सकता है तो मन होगा अंत आयम्य और उस बाण को खींचो खींचने का मतलब क्या जैसे होता है ना धनुष है, धनुष पर बांध रख दिया तो थोड़ी चला दिया जाए सीधा जाएगा क्या वो नहीं जाएगा बांध को रखो बाढ़ को खींचना पड़ता है आयमन का तो उसको आयम्य कहां तक खींचतेण एक आसन का योग में एक आसन ही है धनुष के जैसे खींच के कर्ण धनुरासन यहां तक खींचा जाता था और उसके खींचने पर फिर मंत्र बोलते छोड़ देते थे ऐसा मन को यमन कर अर्थात विषयों से खींचो अपने निकाल कर। अंतर्मुख करके क्या करना वो तो ब्रह्म का चिंतन करो लक्ष्य का ध्यान दो लक्ष्य का चिंतन ये तो परीक्षा हुई अर्जुन से पूछा गया सबसे पूछा कि क्या दिख रहा है कोई कहता है वो जाल दिख दिख दिख रहा रहा रहा है, है है है जाओ। कोई घूमता पूरा, पूरा प्रतियोगिता में भी क्या दिख रहा है पेड़ दिख रहा है जाओ। डाली दिख रही है कोई कुछ कोई कुछ कोई पक्षी दिख रहा है कुछ पक्षी का आग दिखता और घूमती हुई मछली का आम दिख रहा है कुछ नहीं दिखता है पानी में देख रहा, रहा है वो मछली दौड़ रहा ऐसे बना दिए थे मशीन लगा हुआ दौड़ रहा है लकड़ी का मछली दौड़ते हुए मछली वगैरह मेरे को आम के लोग कुछ दिखता ही नहीं बोल रहा अरे बिंदु होना चाहिए कोई पकड़ने के लिए आपकी अपनी दृष्टि की परीक्षा दृष्टि से की जा आपकी दृष्टि किस पर है उसकी दृष्टि पर है या नहीं दृष्टि दृष्टि की ऐक्यता होनी चाहिए यह लक्ष्य था हमारे लक्ष्य में हमारी दृष्टि टिकी है कि नहीं टिकी है हमारा लक्ष्य ब्रह्म है इसे ब्रह्म भावगते नदभावगते ना जब तक लक्ष्य भाव से हमारा मन एकभूत नहीं होता है तब तक, तक तुम्हारा भेजा हुआ बांध कहीं और चला जाएगा है ना को दूसरा दूसरा चीज दिख रहा है तो छोड़ेगा बांध तो कहा जाएगा वो दूसरे जाएगा? चीज दिख रहा है उसको एनसीसी में गए कभी नहीं एन में भी यही होता है मिलिट्री वाले ले जाते हैं चल बंदूक पकड़ लेटा देंगे पकड़ना सब बता देंगे आप पूछेंगे देखो छेद से क्या गोल दिख रहा है। के पड़े था। लात बोले लाल, लाल जो टारगेट है बीच में वो दिख रहा है कहीं काला भी होती वो दिख रहा है मेरे को हाँ तब ठीक है मारो गोली कर फायर शब्द बोल रहे तो वहाँ देख रहा है तो वहां है। और गोली चला तो वहां जाए जहाँ देख रहे हो वहां देखे ना वो तो आज भी ये प्रक्रिया सौदा के लिए ये प्रक्रिया रहती है क्योंकि लक्ष्य का ऊपर के मन टिकाते कहते हैं चल आयमन कर विश्व से हटाकर अंतर मुख खेचने से नहीं होगा कि मैं मन को उस लक्ष्य के साथ तागात कर देना पड़ेगा चेत सा साव ग लक्ष्यम तदेव अक्षरम विधि वह अक्षरों का लक्ष्य है उसको तुम बींद डाल दो छोड़ो बाना भी सीधा लक्ष्य पे वह की जाएगा भाषण धनु हो मान ईश्वासन ईश्वासना धनुष कहते हैं का में जिस पर रखा प्रसिद्ध है चलाने के लिए, उसका नाम दुनिया में ना बासन गृहित उसका हाथ में पकड़ो और औिषदाम उपरिषद सुसिद्धाम जब प्रसिद्ध है ऐसा जो महास्त्रम महास्त्र महास्त्रु का विशेषण है महान जो परिषदों में कहा प्रसिद्ध है ऐसा धनुष को पकड़ो तस्मिन और धनुष पर क्या चढ़ाना शरम बाण को रखो कैसा बाण को रखना है, है? जैसे शुरू शुरू में ट्रेनिंग में क्या होता है छर्रे देते हैं गोलियाँ थोड़ी है, गोली नहीं होती छर्रे होते लग भी जाए किसी को कबकी से उधर हिला हिल गया वही होता है जब टक मारते हैं ना ट्रिकर हिल जाता है, है कंधाई तो बंदूक हिल गया अब इधर उधर चला कहीं उधर आदमी खड़े हैं उनको लग जाएगा तो कुछ नहीं बढ़ेगा दर्द होगा चौक सा के मार जिसको मार मार दे मुट्टी। मुका मार दे दे जिसको वैसे अगर लगेगा वो डर ऐसे उसको छर्रे बोलते जब तो पक्षी और उड़ाने के लिए होते ना हरदन उसे भी क्या होता है ही तो उतरा उड़ेगा आवाज करता है वो कुछ नहीं करता तो आदमी को भी लग जाए तो कोई वो हानि नहीं है विशेष कहें यहाँ क्या रखना है बाण से कैसा बाढ़ रखना है साधारण रख दिया जाए नोखीला रखा जाए जहरीला रखा जाए किस प्रकार का रखा जाए बाण कैसा होना चाहिए कि विशिष्ट इत्या संतता अभिचाने में तनु कृतम संस्कृतम इत्यात्रतर चिंतन के द्वारा जिसने उस मन को अत्यंत तीक्ष्म दिया संस्कारित कर दिया। उसको धनुष पर सही ढंग से बिठाना तब क्या होगा स्व विषया विनिवर्त्य आयम्य का मतलब क्या चढ़ाने के उसको खींच अपनी ओर अपनी ओर खींचना मतलब इंद्रिय सहित तो अंत को अपने विषयों से अलग कर देना लक्ष्य एवं आवर्जित करवा लक्ष्य की और अभिमुख करके इसका तात्पर्य नहीं हंसते नहीं वह धनुष आयमन यह संभवती हाथ से जैसे धनुष पर बाण को चढ़ाकर खींच के आता है प्रत्यंक्षा को वैसे यहां आप करना संभव ही नहीं है इसलिए यहां तात्पर्य इस से सारे रूपक अलंकार यहां सब कुछ यहां रूपक से है तस्मिन् अक्षरे लक्ष्ये भावना तद तद भाव तद्भावगति कर रहे हैं उस ब्रह्मों में, तो लच्छे, उस लच्छे में में अक्षर जो कि हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य में हमारे सारी भावना मन की पूरी वृत्तियों को स्थिर कर देनी है इसका नाम भावना है कि भाव तद्भाव तस्मिन् तस्मिन भावना यदभाव ग ऐसा किया हुआ के द्वारा लक्ष्य लक्ष्मण है वही ब्रह्म यथोक्त लक्षण जो अभी तक कहा जा रहा है लक्षण वाला वह वा ब्रह्म को अक्षरम सोम्योम सोम्य। इस प्रकार से बना कर के उस पे चढ़ा के पे भेज देना लक्ष्य की ओर बिन देना कहते महाराज इसमें कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है लेकिन कुछ तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं धनुष कौन है ये तो नहीं समझ में आई और बाण हमें कल्पना करना पड़ रहा है कि उपासना से कि क्या हो सकता है हम मन सोच रहे हैं मन को क्या क्या हो कल्पना गलत भी भी सकती है? है? स्पष्ट करो चीज़ तब कण शो शरोही आत्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्छन्मयो भवे ओंकार ही धनुष ओंकार पर अपने मन को चढ़ा दो का मतलब क्या ओम का निरंतर उच्चारण और चिंतन कर दे रहा मन यही ओम को निरंतर आलम्बन करके चिंतन कर रहा है यही मन का ओम रूपी धनुष पर चढ़ जाना मन रूपे बाण ओम रूप धनुष पर चढ़ने का मतलब यही है निरंतर उस प्रणव के द्वारा उस प्रणव आलम्बन है जिसका ऐसा जो ब्रह्म का चिंतन करना और शरोही आत्मा ये जो आत्मा है यही बाण है समझो और ब्रह्म तो लक्ष्य और अक्षर ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा गया है इसे ये मन से ताक मन ही नहीं लेना चैतन्य जीव ये और जीव क्या हो जाएगा तब लक्ष्मीभ केवल मन को नहीं देना है यार मंत्र करण आवचित चैतन जीव को लेना वही बाण है और लक्ष्म ब्रह्म जब एकीभूत हो जाएगा कब जब ये प्रणरूपी धनुष पर चढ़ाकर उसको उसके साथ छोड़ोगे तो अप्रमतव्य बड़ी सावधानी से उसे लक्ष्य को बींदना पड़ेगा वेदन करने के के क्या होगा? बाण जैसा लक्ष्य साथ टकरा जाता है, वहां जैसे उसके साथ जुड़ जाता है उसी के समान समझो यह जो जीव था अंतर्गण आवशन वह भी क्या हो जाएगा लक्ष्य तो भ्रम के साथ एक हो जाएगा तन्मय हो जाएगा। अच्छा चित प्रतिबिंब भीम्ब से बिंबिक अनुसंधान आंध्रिकार अंतिम पंक्ति लिख रहे देखो चित्त का जो चित प्रतिबिंब है उसका बिंब के साथ एक एकीभूत होना ये तात्पर्य है तन्मय हो जाना क्योंकि जो है उपसंवृत अंत कर्ण क्या करे जब पूरे कर्ण समूह को उपसंहार कर लिया प्रणव जो क्या करेगा तब ऊपर ऊपर जो है प्रणोपरक्तम यह चैतन्य प्रतिबिंब स्प्री चैतन्य प्रतिबंध स्पुर वो, वो अपना बिंब की ओर ले जाएगा बिंब कौन है ब्रह्म यद उत्तम धनुराधि तदुचित है जो कहा गया था तो धनुरादि शब्द पूर्व मंत्र में उसको स्पष्ट करने के लिए अगला मंत्र है प्रणवाओंकारु ओंकार ही धनुष यथा ईश्वासन लक्ष्य शरस्य प्रवेश कारण जैसे लोक में इस्वासन धनुष क्या करता है लक्ष्य में बाण को पहुंचाने का साधन होता है प्रवेश का कारण होता है तथा इसी प्रकार से आत्मसरस्य जीवात्म रूपी जो बाण है इस अक्षर ब्रम रूपी लक्ष्य में प्रवेश कारण ओंकार प्रवेश का साधन ओंकार प्रणवेन ही अक्षर अवतिष्ठते यथा धनुषा आस्ते लक्ष्य जिस प्रकार से धनुष के द्वारा छोड़ा गया वह बाण वह में जाकर के टिक जाता है बैठ जाता है लग जाता है उसी प्रकार से प्रणव के द्वारा अभ्यास किए जाने पर प्रणवे नीवात्मा चित प्रतिबिंब है तद उस ओम को यह आलम्बन करता हुआ अप्रतिबंधे बिना कोई प्रतिबंध का अपना लक्ष्य जो अक्षर है उसमें जाकर के अवतिष्ट तमय हो जाता है बिंब के साथ भूत हो जाता है है इसका अर्थ अतः प्रणव धनुव धन हो इसलिए जो प्रणव है धनुष धनुष के समान है ऐसे समझाए शोह आत्मा उपाधिक्षण उपाध्य लक्षण का मतलब क्या उपाध्य लक्ष्य प्रशमा यावृत्त इव इति उपाध्यक्षण करते हैं, उपाधि के द्वारा लक्षित होता है ऐसे जैसे कि मानो परब्रह्म से भिन्न हो गया है। है ये ना? आप अपने आप अपने क्या मान रहे हैं? हम ब्रह्म नहीं जी हमें जीवात्मा है ऐसे क्यों मान रहेगा उपाधि की वजह से ब्रह्म भिन्न आप जो मान रहे हो अपने आप को महिमा है उसको पादी से उपहित जो जले वांत में जाएगा? लय होगा उसी प्रकार से जैसे जले सूर्यादिवत जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा हुआ था और जल को हटा दिया गया तो वहां प्रतिबिंब कहा जाएगा वापस सूर्य में लीन हो जाता है उसी प्रकार से समझो ये चैतन्य का प्रतिमा कहा पड़ गया इस देह रूपा उपावत हमें स्पष्ट दिखाई भी देता है लेकिन अनुभव नहीं कर पाते अलग चीजें सकल बुद्धि से होने वाला जो प्रत्येक घट ज्ञान पट ज्ञान भट ज्ञान प्रत्येक ज्ञान का साक्षी रूप है ना ज्ञान का साक्षी अवभाषक रूपेण वही विद्यमान है लेनाषक को देखते ही नहीं उससे अवभाषित वस्तु पर ध्यान देते ज्ञान को ध्यान नहीं दे रहे हैं ज्ञान का विषय पर ध्यान दे देते क्या ज्ञान हुआ घट ज्ञान हुआ केवल ज्ञान कौन ध्यान दे रहा है वो तो घट को जो है उपेक्षा करके केवल ज्ञान मात्र ग्रहण कोई नहीं कर पाता और साक्षी पर दृष्टि या साक्ष्य स्वरूप का ध्यान नहीं हो पाता उस को पहले वाले इसलिए सर बहुत वा के जीवात्मा स्वात्म अर्पितो अक्षरे ब्रह्मणी वह कहा जाएगा छोड़ो इस बाण को तो अपनी आत्मा में ही अर्पित हो जाता है अक्षर में ही ब्रह्मी अतो ब्रह्म तो लक्ष्मे चला जाता है जल का, जल जा जा जा आपने, तो कहा गया प्रतिबिंब सूर्य प्रकार से यह जो उपाधि से परिचण हो रहा था महसूस हो रहा था और सगल साक्षी रूप होते भी असाक्षी रूप में भाषित हो रही थी वह अंत में कहा जाएगा उपाधि का नाश करने से अविद्या का नाश होने से ब्रह्म ही चला जाता है इसलिए ब्रह्म को लक्ष्य पहुंचा ब्रह्म तो लक्ष्य लक्ष्यो वास्तव में लक्ष्मी नहीं के जीव यहां है और उधर बैठा है यहां से जीव जब ब्रह्म तक जाएगा बाण जैसे जाएगा क्या ऐसा कहीं है नहीं यहां जो टारगेट है वो आपसे भिन्न नहीं नहीं लक्ष्य जो है आपसे भिन्न नहीं है भी भ्रम के कारण से दूर सा लग रहा है, है ये नहीं न दूरे नंती में दूर है वह ना समीप है वह आप ही है तो दूर का समीप का बोल रहा है इसलिए कहते हैं कि वह युव लक्ष्य, यीवा, लक्ष्य मन समाधि समाधान करने के इच्छुक लोगों के द्वारा उसको आत्मभाव से लक्षित किया जाता है इसलिए उसका लक्ष्य सबसे कहा दिया गया है मना समाधित शुभ समाधान करने के लिए इच्छुक लोगों के द्वारा उसको आत्मभाव से लक्षित किया जाता है इसलिए हम उसको लक्ष्य सबसे कह रहे हैं तत्री तो जब ऐसा निश्चय हो गया तो आप करना क्या पड़ेगा हमें अप्रमत्ते ना विषयोपलब्धि तृष्ट प्रमाद वर्जित प्रमाद एक होने का मतलब क्या जब बाय विषयों की उपलब्धि हो रही है उस उपलब्धि की तृष्ठा को त्याग दो ये देखो वो देखो ये चाहिए वो चाहिए वहां जाऊं यहाँ जाऊं ये सारा संकल्प चौपट है जितना भी समझा लेकिन फिर भी संकल्प रहता है वहां जाना है ये करना है वो करना है ऐसे करना है वैसे करना है ये तो परिस्थिति वशा मजबूरी वशा जाना पड़े तो बात अलग है अपने से क्यों संकल्प करते हो जाने की अभी बदला देखना बाकी है उसको देखना बाकी लिस्ट बनाए रखे हैं अब यहाँ यहाँ जाना बाकी है, है ना कोई बदल जाना सोच रहा है। कुछ है कुछ कहा तो जो भाई विश्वोपलब्धि की तृष्णा है वही प्रमाद है उसे सब और से जो विरक्त उसके द्वारा जितेंद्रियना एकाग्र चित्य न जितेंद्रिय है एकाग्र चित एक उसके तरह वेदव्यम ब्रह्म लक्ष्यम उसके वेव्य जो लक्ष्य है वह ब्रह्म है तथस्त तत वेदनाद ऊर्द्व इसे उसके वे करने के के पश्चात क्या होएगा तो जैसे बाण अब लक्ष्य की भूत हो गया, उसी जीव ब्रह्म के साथ एक ही भूत हो जाएगा हो, जाए, हो जाएगा ब्रह्ममय हो जाएगा सरस्य लक्ष्मी का प्रत तो फलम भवती लक्ष्मी के साथ एक भूत होना ही उसका फल होता है तथा देहादे आत्म देहादियों में जो आत्म बुद्धि थी उसकी तिरस्कार के द्वारा अक्षय का ब्रह्म ही मयू ऐसे जो एकात्म बुद्धि है वही फलम आपादितरता तार फल का अपान करना चाहिए यह इसका तात्पर्य है